आज 3 अगस्त 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम स्पंदिका का अध्ययन कर रहे हैं और स्पंदकारिका के तीन अध्याय में से हम दो अध्याय करीब करीब पूर्ण कर चुके हैं उसके अंतिम कुछ श्लोकों को आज हम पुनः अध्ययन करने के बाद जो तीसरा मिशन तीसरी धारा है स्पंदकारिका की उस पर चर्चा करेंगे इसके पहले कुछ जो इसमें सागर की विधि भी दी हैं और उसके परिणाम भी दिए हैं शुरू में परमेश्वर का स्वरूप बताया पहले निशान में या पहले धारा में कि परमेश्वर क्या है वो कैसा है दूसरी धारा में ये बताया कि जब परमेश्वर के स्वभाव को जानना वही पर्याप्त है बौध प्राप्त जब परमेश्वर को जानते हैं तो हमको एक बोध प्राप्त होता है हम समझ पाते हैं कि हम क्या हैं और वही सहज विद्या है नहीं जो परमेश्वर को स्वरूप को हम हृदयंगम कर लें तो हमको वो हमारी आंतरिक चेतना को प्रज्वलित कर देते उसी से हम अपने आप को पहचान पाते हैं और वही आत्मज्ञान है आत्मबोध है और वही सहज विद्या तो सहज विद्या का उदय होता है जब हम परमेश्वर के स्वरूप को समझते हैं तो सहज विद्या परमेश्वर के स्वरूप को समझने के बाद उत्पन्न होती है और, और उसके बाद कुछ विशिष्ट गुण हमने विकसित होते हैं जिसको तीसरे विभूति स्पंद में हम समझते हैं इसलिए पहली है स्वरूप स्पंद जिसमें हम परमेश्वर का स्वरूप समझते हैं उसका सहज विद्योदय एंड उस स्वरूप को समझना ही अपने आप में अपनी विद्या का उदय है हृदय में और तीसरा विभूति स्पंद नाम का तीसरा निशंध है उसमें उसका परिणाम बताया जाता है कि क्या होता है जब हृदय में सहज विद्या जाग जाती हमने इसमें जो विधियां बताई गई हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में भी प्रासंगिक है इसमें ऐसी विधियाँ नहीं बताई गई कि आज हमारे लिए करना असंभव है कि कहीं पर जंगल में जाना है कि कहीं साधना करने के लिए घर लगाकर आसन लगा के बैठना है या कई अन्य तरह की जो विधियां होती हैं उनमें इस प्रकार की कोई विधि का वर्णन नहीं है जो विधियां हैं वो हमारे बहुत सहज और स्वाभाविक है जैसे हमारी दृष्टि हमारे विचार हमारा देखने का तरीका हमारी समझ संसार के बारे में हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति हमारा इंटरेक्शन जो अंतर व्यवहार है हमारा एक दूसरे से लेन देन उन सब के बीच में हम उस सहज विद्या के स्वाभाविक अधिकारी बनने के लिए पात्रता प्राप्त कर लेते हैं उसमें जगह जगह पर यह बात भी कही गई है कि जो विधि विधान है जो कहीं सांसारिक साधक के लिए कई बार वो लोग समझते हैं कि हमको ऐसा विधि पूर्ण करना चाहिए यहाँ तक कि दीक्षा हो तो दीक्षा के लिए भी कोई विधि है लेकिन ये जो विद्योदय है किसी विधि विधान का विधि विधान की अपेक्षा नहीं रखता वो इन सब से ऊपर है सहज विद्योदय अब ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो किसी भी विधि को जानता ही नहीं वो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो कभी मंदिर गया नहीं या कभी मस्जिद गया नहीं ये उस सबको क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह वो सबसे बड़ी चीज़ है और उसी के बारे में इसमें कई जगह को ये बात आती है कि वो सहज विद्या का उदय बिना किसी आडम्बर के हो सकता है और जिसके हृदय में सहज विद्या का उदय होता है उसमें एक विशिष्ट परिवर्तन महसूस होता है उस व्यक्ति के स्वरूप में उस व्यक्ति को देखें जब हम तो उस व्यक्ति के घर में एक सहज परिवर्तन होता है कि वो व्यक्ति अत्यंत सरल स्वभाव का हो जाता है सहज स्वभाव का हो जाता है यहाँ खाली न केवल विद्या का नाम सहज विद्या है वर वो व्यक्ति भी सहज और सरल हो जाता है वो दूसरों के प्रति प्रेमालु हो जाता है सबके प्रति उसकी नज़र बदल जाती है मतलब उसके हृदय में जो विपरीत भावनाएँ उसके हृदय में किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा हो किसी के लिए घृणा हो ईर्ष्या हो या बदला लेने की भावना हो तो वो सब भावनाएं समाप्त हो जाती हैं कई बार क्या होता है कि हमारे संस्कारों से हम कुछ बातें लेके बड़े होते हैं किसी विशिष्ट समाज के प्रति हमारे हृदय में नफरत होती किसी विशिष्ट किस्म के व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय में क्रोध होता है और ये हमारे संस्कार बन जाते हैं हम उन्हीं संस्कारों को लेके बड़े होते हैं क्योंकि हमने बचपन में जो वातावरण देखा जो बातें सुनी क्योंकि वो बातें प्रिजुडाइज थी मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी और उन पूर्वाग्रहों के बाहर आके जब मनुष्य स्वतंत्र चिंतन करता है तो वो जानता है कि वो पूर्वाग्रह हमारे बंधन है मूल ज्ञान में बाधक हैं और वो उनको ट्रांजेंट किया जाता उनको पार करा जाता इसलिए ये बात जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जो बात हम पढ़ रहे हैं वास्तव में व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक है ये खाली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इसको पढ़ के कोई ज्ञानी बन जाएंगे या इसको पढ़ के कोई हम लेक्चर देने लग जाएंगे या इसको पढ़ के कोई जंगल में भाग जाएंगे या घर को बंद कर देंगे या कोई काम धंधा छोड़ देंगे या कपड़े बदल देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है हम जहाँ हैं जैसे हैं जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहें आप यहाँ से वहाँ तक हमने इतने समय से बरसों से काश्मीर शिव दर्शन देख रहे हैं पढ़ रहे हैं इसमें कहीं पर भी बाहरी किसी भी आडंबर के बारे में कोई वर्णन नहीं ये जो कुछ है सारी साधना हमारे भीतर है इस चमड़ी के भीतर इस चमड़ी के बाहर नहीं है कि कपड़े बदलो कि इस तरीके से बैठो या इस तरीके से करो ये सब, सब चीज़ें कहीं आणवों पाए में आरम्भिक रूप से है भी तो वो सिर्फ इसलिए कि अगर आपको कीचड़ से बाहर लाना है तो पहले जो आपका बचाने वाला है उसको खुद को भी कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा वहीं से उसको बचा के लाएगा अगर एक माँ ने कितनी भी गहरी बढ़िया सुंदर महंगी साड़ी पहन रखी फिर भी अगर वो बच्चा कीचड़ में होगा तो वो साड़ी की परवाह बाद में करेगी पहले वो बच्चे को उठाएगी और वही स्थिति होती है एक संत की वही स्थिति होती है उन ऋषियों की जिन लोगों ने उन लोगों पर अनुग्रह किया जो आज संसारिक दंगल में फँसें तो वो उसको उस स्तर से लेके आना है तो उनको आरंभिक रूप से कुछ सांसारिक साधनाएं बताना पड़ती है ताकि वो उस दिशा में प्रवृत्त हो सके अन्यथा उनका कोई अंतिम यानी जिसको तात्वार्थिक महत्व नहीं है तो हमने पिछली बार पढ़ा था ये कुल छः सूत्र हैं इसमें दूसरे वाला जो सहज विद्योदय है जब सहज विद्योदय होता है जब परमेश्वर का स्वरूप हमको समझ में आता है उसी स्थिति का नाम है सहज विद्योदय यानी जो स्वरूप निश्चंद जब हमको समझ में आता है तो उसके बाद में सहज विद्या का हृदय में उदय होता है तो अंतिम दो सूत्र हमारे पिछले बार के सामने पड़े थे लेकिन उनका पुनः वाचन करते हैं कि एम ए दस्य तस्या की चेतसी तदात्मता समापत्तिर इच्छित साधक जब उदय हो जाता है मतलब अभी तक इसका प्रसंग जो चल रहा है जो हमारा आंतरिक बोध है इसका जब उदय हो जाता है है ना सहज विद्या का जब उदय हो जाता है तदात्मता समापत्ति इच्छित साधक तब जो जो बाहर हमारा संसार है और हम हैं इसके बीच में बैठे हैं हमारे और संसार के बीच में एक तादात्म का संबंध हो जाता है तादात में से मतलब होता है हम उसको अभी न समझने लगते हैं जैसे हमारा एक बच्चे का तादाद में अपनी माँ से होता है या माँ का तादाद में अपने बच्चे से होता है वो उसको माँ अपने बच्चे को अपने से अभिन्न समझती है अच्छा उससे बच्चा दूर चला जाए तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अंग बाहर चला जाए क्योंकि तो उससे एक तादाद होता है जो अपने हिस्से को समझता एक डॉक्टर का तादाद में से हो जाता है वैसा हो जाता है कि कई बार वो शादी विवाह में ज़्यादा मालूम पड़ा स्टेप तो लगा के चला गया क्योंकि उससे वो अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते उसकी ऐसी तादात्म्यता हो जाती तो उस व्यक्ति की तादात्मता पूरे संसार से ऐसी हो जाती है कि वो इस संसार को अपना ही विकास समझने लगता ये उसकी दृष्टि बदल जाती है इस जगह पर और इस स्थिति को क्या बोलेंगे ये मैं वहाँ अमृत प्राप्ति है, देव आत्मनोग्रह इसी को अमृत प्राप्ति कहते हैं ऋषि कहते हैं कि यही अमृत की प्राप्ति है ना अमृत की प्राप्ति कोई ऐसा नहीं क्योंकि कटोरे में अमृत आता है और तुमने अमृत को पी लिया ये प्रतीकात्मक है जैसे हम कहते हैं कि समुद्र मंथन में से अमृत निकला देवताओं ने बाँटा सचमुच में ये प्रतीकात्मक बात है ये जो अमृत है मात्र आत्मा का ज्ञान ही अमृत हमारी अपनी स्वयं की चेतना को जो सर्वोच्च अस्तित्व है अस्तित्व का सर्वोच्च शिखर है उसी से समस्त संसार की, का विकास हुआ है हाँ आत्मा का बोध हो गया और आत्मा का बोध होना ही अमृत प्राप्ति इसी का नाम अमृत प्राप्ति तो अमृत प्राप्ति कहीं अलग से पीने से नहीं होती कोई चीज़ के खाने से कि अमृत फल है इसको खा लो तो अमृत अमर हो जाओगे क्योंकि अमर होने का क्या मतलब अगर हम इसको उधर भी देखें तो अगर हम कहें कि हम अमर हो गए तो क्या इसी शरीर को ढोते ढोते हजारों साल लाखों साल तक हम जिएंगे? है ना ये शरीर हमारे लिए बोझ हो जाएगा ये शरीर हमारे लिए जेल हो जाएगी ये तो ऐसा अमृत अगर इस शरीर के साथ में अमृता अमरता की हम कल्पना करें तो एक प्रकार से ऐसा चलो किसी को लाइफ इम्प्रोजनमेंट से भी बड़ी सजा है क्योंकि इस पिंजरे के बाहर हम नहीं आ पाएंगे और इस पिंजरे को सहन करना मुश्किल हो जाएगा और हम इस पिंजरे के बाहर ही नहीं आ पाएंगे तो अमृ अमृता अमरता जिसको बोलते हैं सशरीर अमरता जिसको हम कह सकते हैं वो किसी अभिशाप से कम नहीं अश्वत्थामा को अभिशाप के रूप में अमरता का वरदान मिला उसके लिए ऐसा नहीं कहा था कहता था कि तेरे को अमर रहेगा और सुखी रहेगा उसको अमरता इसलिए दी गई कि तेरे को मड़ी यहाँ से जब निकाले जाएगा तो इस घाव कभी नहीं भरेगा और ये दर्द जी तक ये स्वर्ग रहेगा जब तक ये, रहे ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक इस दर्द को तो सबको सहन करना है इसलिए वो घाव उसका कभी भरता नहीं और वो उस दर्द को सहन करते करते अपनी जिंदगी पश्चाताप में काटता और इंतजार कर रहा है कब ये ब्रह्मांड का अंत हो इसलिए अमरता कोई वरदान नहीं हो सकती यहाँ अमरता का मतलब होता है अपनी उस अमृत की बूंद को पहचानना और उससे आपका तादात्म हो जाना जैसे आप जान लो कि मेरी चेतना ही इनका क्या ये मैंने बोला ना आप जो है ना ये सब प्रतीकात्मक बातें एक्चुअली जब ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तो पुराण की बातें का मतलब हमको समझ में आने लगता है सारे पुराणिक बातों का मतलब समझ में आने लगता है लेकिन ये सारे पुराण की बातें प्रतीकात्मक वो आपको कोई बोध देने के लिए आरंभिक स्तर में कही गई कहानियाँ हैं वो कई कहानियाँ हैं जिनकी इस धरती पर घटी या नहीं घटी इस प्रकार की बात करना असंगत है कोई मायना ही नहीं उन बातों को करने का महत्व तो इस बात का है कि वो एक संदेश देती हैं और वो संदेश को ग्रहण करना हमारा महत्व तो है जैसे आपका भी श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ो तो उसमें आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको हर पेज दो पेज में बीच में ऐसी बात समझ में आएगी क्योंकि हम आज थोड़ी से ज्ञान के बाद समझने लगे हैं आत्मबोध को समझने लगे हैं चैतन्यों को समझने लगे हैं थोड़ा थोड़ा तो वहाँ समझ आएगा कि इसी बात को उन्होंने समझ लो एक प्रकार से कि कड़वी गूटी पिलाना हो तो हम शहर में मिला पिला देते हैं बच्चे को वह स्थिति है कि पूरे कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण के या और पुराणों की वो शहद में मिलाकर दी गई घुटी है जिसमें देना तो है उनको खाली एक चीज़ ऋषि जानते हैं कि संसार को देने लायक एक ही चीज़ है अमरता मतलब आत्मज्ञान है तो ना उसको वही ज्ञान देने के लिए उन्होंने खूब सारी चटनी बनाई बहुत सारे उसमें मिठाइयाँ बनाई और उसमें मिला मिला के दिया क्योंकि अन्यथा सामान्यजन की रुचि इसमें कैसे हो सामान्य जन सब इतने प्रबुद्ध नहीं हैं या सबके के प्रारब्ध इतने प्रबल नहीं हैं कि वो शुद्ध ज्ञान को हजम कर सके। जैसे आपको अगर घी खिलाना है तो हम ये कैसे कटोरे वर्गी पी जाऊँ उसके बजाय हम आपको घी के लड्डू बना के देंगे तो आपको लड्डू बड़ा स्वादिष्ट लगेंगे और आप उसमें घी भी खा लेंगे वैसी स्थिति है कि हम कड़वी दवा को देने के लिए या कठिन दवा जो बड़ी मुश्किल से खाई जा सकती है उसको देने के लिए उसको शहर में मिला के देते और वही बात पुराणों की है और जब वास्तव में उनका सार को समझा जाए तो पुराण भी सीधे सीधे आपको वहीं लेके जाते हैं चाहे आप वो भागवत महापुराण की बात करो या महाभारत की बात करो या मत्स्य पुराण की बात करो किसी भी अठारह पुराणों की बात करो सभी बातें कुल मिलाकर आपको शुद्ध ज्ञान की तरफ लेके जाती है और उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना अपने आत्मा के चैतन्य को ही सर्वोच्च समझना वही एकमात्र अमृत तो इसी का नाम अमृत प्राप्ति है। ये मैं वो अमृत प्राप्ति में और एवं आत्मनग्रह और यही आत्मा का ज्ञान है ग्रहों का मतलब होता है ग्रहण करना आत्मा को ग्रहण करना यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना या आत्मा को समझना तो यही आत्मा का ज्ञान है और यही अमृत प्राप्ति यानी अमृत प्राप्ति और आत्मा का ज्ञान कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं वर एक ही चीज के दो नाम एवं निर्वाण दीक्षा शिव सद्भावदायी वो कहते हैं कि यह निर्वाण दीक्षा चल शिव सद्भावदायिनी इसके दो तो तरह से मतलब समझ सकते हैं कि एक तो ये ही आत्मा का ज्ञान ही निर्वाण दीक्षा है या परमेश्वर जिसको आत्मा के ज्ञान से नवाज दे जिसको आत्मा का ज्ञान दे दे जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए परमेश्वर के अनुग्रह से उसे समझो परमेश्वर ने निर्वाण दीक्षा दे दी शिव सद्भावदायिनी जो आपको शिव स्वरूपता तक ले जा सकती वो एक दीक्षा है जो आपको शिव स्वरूपता तथ्य लेकिन यहाँ पर एक चय शब्द है इसका, इससे इसका मतलब ये हो जाता है कि जो निर्वाण दीक्षा होती है जो कहीं गुरु भी देते हैं अपने शिष्यों को और वो बड़ी विधि विधान से देते हैं उसको निर्माण दीक्षा और बड़ी मुश्किल से देते हैं हर किसी को बहुत सुपात्र हो तो कोई बड़ा उच्च कोटि का गुरु हो उसको देता है निर्माण दीक्षा तो वो कहते हैं कि निर्वाण दीक्षा भी चय न भी निर्वाण दीक्षा भी शिव सद्भावदायिनी है इसका मतलब निर्वाण दीक्षा एकमात्र नहीं है जो शिव सद्भावदायनी है वरन आत्मा का ज्ञान अगर आपको परमेश्वर के अनुग्रह से होता है तो वो शिव सद्भावदायिनी दीक्षा के बराबर है वही निर्वाण दीक्षा के बराबर है यानी निर्वाण दीक्षा सिर्फ बाहरी दीक्षा की मोहताज नहीं है नहीं तो। हाँ।, हाँ वो जरूरी नहीं है अगर आपको आत्मबोध है पूर्वजन्म के कर्मों से तो आपको निर्वाण दीक्षा आवश्यक नहीं तो यहाँ तक जो बात थी ये हमारा द्वितीय जो सहज विद्योदय नाम का जो द्वितीय निश्चय था या दूसरी धारा थी वो ये पूर्ण हो जाती है जो बताते हैं कि कि ये जो ऊपर के जो दो श्लोक हैं और इसके पूर्ववर्ती जो चार श्लोक थे ये वास्तव में देखा जाए तो हम इनको जब चिंतन करते हैं तो क्वांटम भूतिक दिखाई देती इन चारों कि ऐसा तादत हो जाता है कि बाहर और भीतर मेरा एक हो जाता है और मेरी उपस्थिति से ये संसार है क्योंकि मेरा विकास है अरे मैं नहीं तो ये संसार नहीं जो मैं बोलने वाला अंदर है वही ये संसार में बाहर में प्रोजेक्ट हो रहा है दिखाई दे रहा है जो अंदर से मैं बोल रहा है और यही बात क्वांटम भौतिकी की है क्वांटम भौतिकी यह कहती है कि जो चैतन्य ऑब्जर्वर है जिसको प्रेक्षक बोलते हैं या ऑब्जर्वर बोलते हैं तो ये ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व यानी जो कुछ देखा जा रहा है यानी कि प्रमाता ही प्रमेय का जनक है ये बात जो बात यहाँ कही जा रही है वो बात पूर्णतः विज्ञान सम्बध आज जो आधुनिक विज्ञान है जिसमें क्वांटम भौतिकी का ज्ञान जिनको है और जो आध्यात्म से जोड़ते हैं तो सचमुच में क्वांटम भौतिकी आध्यात्म है पूरा माना भौतिक शास्त्र का आध्यात्मिक पहलू है न केवल पहलू वरन अंतिम सत्य है वो जो बताता है कि ब्रह्मांड एक इकाई है हम तुम अभिन्न हैं मेरा मैं और मेरा संसार दोनों के बीच में वैसा ही है जैसे कि जल और भाप या जल और बर्फ उसमें हमको रूपता का फर्क हो सकता है वर अस्तित्वगत कोई फ़र्क नहीं मुझ में और मेरा संसार में कोई फ़र्क नहीं है वो हम सब मेरा ही विकास जो मैं देख रहा हूँ और इसके पीछे बड़े अकाट्य भी तरक है ना क्योंकि जो कुछ हम देखें जो कुछ हम नहीं देख रहे हैं और कोई भी देखने वाला नहीं उस चीज़ के अस्तित्व को भी तुम कैसे तस्दीक करोगे जैसे हम कहते हैं कि जंगल के अंदर एक बहुत बढ़िया फूल खिलाए लेकिन अगर जैसे हमने बोला बहुत बढ़िया फूल खिलाया इसका मतलब किसी ने उसको तस्दीक किया है किसी ने उसको देखा है अन्यथा कौन बोल सकता है कि बड़ा और सुंदर फूल खिला क्योंकि जब तक एक चेतन ने उसको तस्दीक नहीं करता है किसी संसार के अस्तित्व की कल्पना भी करना मूर्खता है कोई भी चीज़ चाहे हम कहते कर्णप्रिय संगीत है तो कर्णप्रियता हमारी आत्मा का स्वभाव है वो जो आनंद मिलता है अच्छे संगीत को सुनने से या अच्छे सुंदर दृश्य को देखने से वो आनंद हमारे भीतर है वो बाहर का दृश्य तो उस आनंद के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देता है जो माया के कारण हमारा दबा हुआ है जो हम अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे तो जो आनंद देने वाली परिस्थितियाँ हैं चाहे वो इंद्रिय जन्य आनंद हो आँख से जवान से कोई बहुत भो स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं या बहुत संगीत अच्छा सुन रहे हैं किसी प्रियजन को देख रहे हैं तो उन समस्त परिस्थितियों में जो उत्पन्न होता आनंद वो आनंद हमारा मूल स्वभाव है और वो स्वभाव सचमुंच में शिव की आनंद शक्ति वही आनंद, आनंद शक्ति क्योंकि उसी आनंद जैसा हम बहुत भूखे हैं और जब खाना खा रहे हैं तो हमारे भीतर एक आनंद महसूस होता है फ़र्क यह है कि सामान्य संसारी जीव हम उस समय में उसका ध्यान क्या रहेगा भोजन में रहेगा ये भोजन कैसा बना है अरे दाल में नमक कम है अरे इसमें तो शक्र ज़्यादा होगी अरे ये चीज़ तो बहुत अच्छी बनी है कल मैंने खाई थी उससे भी ज़्यादा अच्छी उसमें हमारे में प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं और प्रतिक्रियाएँ वास्तव में संसार में ले जाती हैं तो जैसे ही हम खाना खाते हैं या किसी भी आनंद को उठाते हैं उस समय में हमारा ध्यान उस प्रेरक तत्व के ऊपर हो जाता है जो है जैसे गुलाब का फूल बहुत अच्छा है तो हम उस फूल को देखेंगे सोचेंगे कि कौन सी प्रजाति का होगा कल हमने देखा था इससे भी अच्छा था हमारे फिर तुलनाएं शुरू हो जाती तो हमारे उस फूल के जो मूल सौंदर्य को देखने के बजाय अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि ये सौंदर्य है कहाँ वो अगर अंतर चिंतन करे तो सचमुच में पाएगा कि ये सौंदर्य मेरे भीतर ही है ये संगीत में जो सौंदर्य सुनाई दे रहा है जो आँखों से जो सुनाई दे रहा है मेरे उंगलियों से जो छुआ जा रहा है वो सारा आनंद इन भिन्न भिन्न इंद्रियों से जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो समस्त आनंद मेरे भीतर है बाहर तो वो उद्दीपन बैठे हैं जो उस आनंद को उगाड़ते हैं वास्तव में उनमें कोई आनंद नहीं एक संगीत बजा दो जंगल में एक भी श्रोता नहीं है वहाँ उसके बाद में आप क्या बोल सकते हो कि कैसा है आप बोला नहीं बहुत अच्छा था संगीत इसका मतलब आपने सुना अन्यथा वो बहुत अच्छा कौन बोलेगा वो अच्छा ही तो आपके भीतर है इसलिए क्वांटम होती भौतिकी यही बोलती है कि जो संसार का विकास है वो आपका अपना विकास और अपने आप को इस संसार से अलग करके आप प्रेक्षक बन के रह ही नहीं सकते क्योंकि प्रेक्षक और जो प्रेक्षित है वो वास्तव में उसका प्रेक्षण है यानी प्रोजेक्शन जो संसार है वो देखने वाले का प्रोजेक्शन है उसी का प्रेक्षण है और देखने वाले के बगैर संसार का कोई अस्तित्व नहीं और यही बात यहाँ पर भी वो बोलते हैं कि समस्त संसार को अपने स्वरूप के रूप में देखना वही अमृत प्राप्ति है वही आत्मा का ज्ञान है वही निर्वाण दीक्षा है जो आपको शिव सद्भाव दे सकती है शिव सद्भाव मतलब शिवत्वता तक पहुँचा सकती है अब उसके आगे हमारा जो अंतिम निश्चंद शुरू होने जा रहा है जिसमें तैंतीस से बावन तक के बीस सूत्र हैं जिसके बाद हमारी इस स्पन्दकारिका की का अध्ययन पूर्ण होता है तो हम इन 20 सूत्रों के अध्ययन के क्रम में पहले तीन सूत्रों को संक्षिप्त में इसे समझने की शुरुआत करते हैं ये तीन सूत्र हैं जो तीन सूत्र एक ग्रुप में दिए हुए हैं यहाँ पर इसलिए इन तीन सूत्रों को एक साथ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये यथे छ्यर्थितो धाता जागृत तो अर्थान्थित सोम सूर्योदय कृवा संपादय दे एक रोत्र भिन्न भिन्न योगियों के लिए है पहला है जो सूत्र है वो अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सहज विद्या के बाद क्या सहज विद्या आपको मिल गई क्या आपको वो धन जो उसको परमार्थ बोल सकते मिला क्या आपने उसको सहज के रखा कि उसको खो दिया वापस संसार में चले है। या उससे आपको इतना गुरूर हो गया घमंड हो गया चलो ये विद्या में सबको दे सकता हूँ है ना और वापस में खुद वापस उस निचली स्थिति में गिर गए तो ये जो है अपरिपक्व योगी के लिए कहा गया है दूसरा वाला परिपक्व योगी के लिए कहा गया है जो दृढ़ है अपनी ज्ञान के ऊपर और तीसरा उस असावधान योगी के लिए कहा गया है जो इस ज्ञान के प्रति लापरवाह है जो पहला वाला है वो जो अपरिपक्व है लेकिन अपरिपक्व होने के बावजूद उसमें बड़ी एक विशिष्ट ज्योति विकसित हो जाती है क्या हो जाता है ये था अभ्यर्थितो धाता अब वो जो योगी जो इच्छा करता है अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना धाता तो यानी वो जो उसकी चेतना जो इच्छा करती है जागृतो अर्थान हृथ स्थितान अपने भीतर से वो जागी हुई है उसकी जो चेतना सोई नहीं जागी हुई है ने? प्रज्वल है सूर्योदयम सूर्योदय संपादयते संपादय देहिना अभी वो देह भाव से मुक्त नहीं हुआ है अभी अभी वो देह भाव में ही है लेकिन अगर आप यहाँ से एक किताब को देख रहा हूँ मैं तो वो जो चीज दिखाई दे रही मैं जिस चीज को के ऊपर एकाग्रता से देखूंगा मुझे बाकी का दृश्य धुमिल हो जाएगा जैसे आप सब लोगों की भीड़ में किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं और उसी पर आपका ध्यान है कि ये आदमी क्या करता है तो बाकी के निन्याणु लोग आपकी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे ये जो आप कंसंट्रेशन करते हो उसके बारे में कहा गया है कि जब आप किसी चीज़ पर एकाग्रता करते हो तो आप सोम सूर्य उदय हो जाता है सोम सूर्य उदय का मतलब होता है कि हमारे भीतर की जो चेतना है उसमें जो भिन्नताएँ हैं वो आपस में मिल जाती हैं, जो भिन्नताएं हैं वो विलीन हो जाती हैं और हमको संसार में बस वो एक ही चीज़ दिखाई देने लगती है जिसको हम देखते हैं अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है योगी लेकिन वो गहराई से जब चिंतन करता है एकाग्रता से जो कुछ देखता है संसार में तो हमारे भीतर की चेतना उसमें इतना प्रबलता से आत्मबल जोड़ देती है कि हमको बस वही व्यक्ति दिखाई देता है या वही चीज़ दिखाई देती है या पूरे हल्ले गुल्ले के बीच में हम किसी एक की आवाज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो हमको वही चीज़ सुनाई देती है ये हमारा सामान्य अनुभव है कि हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं पर हमको देखना रहे कि फलाना व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं तो उस वक्त हमको चाहे कितना हल्ला हो रहा है हमको उस व्यक्ति की आवाज़ को हम उसमें से छीन के निकाल लेते हैं वो व्यक्ति है कि वो व्यक्ति बोल रहे हैं क्योंकि हमारा एकाग्रता हमारा ध्यान या हमारा कंसेंट्रेशन मात्र एक चीज़ के ऊपर है तो हम उस वस्तु को देखने के लिए जागृत हो जाते हैं और वो बल हमको कहाँ से मिलता है हमारे भीतर से आप कहते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना तो प्रार्थना किससे प्रार्थना का मतलब यहाँ पर प्रार्थना नहीं है यहाँ पर प्रार्थना का मतलब होता है मिलन यानी मेरा और मेरे संसार का एकीकरण उच्चतम संवेदना की परिस्थिति में मेरा अपने संसार से एकीकरण हो जाता है मैं उस पर जो चीज़ पर ध्यान देता हूँ में और उसमें अभिन्नता जागृत हो जाती है गहराई से वो चीज़ मेरे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है हॉटलाइन बन जाती है मेरे आत्मा के साथ में वो चीज़ इतनी प्रबलता से जुड़ जाती है कि मुझे वो अभिनन्न दिखाई देने लगती है वो चीज़ को इस स्थिति को जागृत स्वातंत्र बोलते हैं यानी जागृत स्वातंत्र वो आरंभिक योग है वो परिस्थिति है जो विभूति के रूप में आपको प्राप्त होती है जब आप कभी कंसंट्रेशन करें किसी चीज़ पर लोग त्राटक करते हैं एक बिंदु के ऊपर एक बिंदु को लगातार देखते हैं एक दीपक को लोग लगातार देखते हैं तो वो परिस्थिति से आप उससे इतने एकाग्र हो जाते हैं कि उसमें और तुम में कुछ भी फर्क नहीं रह जाता और चूंकि आपकी आत्मा आप समस्त ब्रह्मांड की जन्नी ही नहीं है बल्कि वो पूर्ण ब्रह्मांड है उसी के अंदर समाया हुआ तो आप उस बिंदु के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं जिस पर आप त्राटक कर रहे हैं आप एक बिंदु पर आप ध्यान कर रहे हैं और उस बिंदु के अंदर आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है आपके अभ्यास जितना गहरा होता चला जाएगा आपके विचार जैसे शांत होते चले जाएंगे आपके अंदर वो एक बिंदु भी पूरे ब्रह्मांड के रूप में दिखाई दे सकता है लेकिन इस लिए आपको एक बाहरी साधना करने की जरूरत होती है लेकिन ये योगाभ्यास की परिस्थिति है और उसका आपको आरंभिक परिणाम ये बताया गया है कि जिस चीज़ पर आप ध्यान करना चाहते हो जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो वो आपको प्रबलता से दिखाई दे यानी वो जिस चीज की इच्छा करता है उस चीज से उसका में हो जाता है तथा सपने अप्पे अतिक्रमात। अब यहां पर उस योगी की बात कर रहे हैं जो और उच्चतम स्थिति पहुंच गया जिसको विशिष्ट विभूति प्राप्त हो गई विभूति का मतलब होता है योग्यता उसको विशिष्ट योग्यता प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया जो चेतना है अब उसकी नृत्य स्फुट स्फुट का मतलब था एकदम प्रकट स्फुटतर का मतलब होता है अधिक प्रकट स्फुटतम का मतलब होता है अत्यधिक यानी सर्वोच्च प्रकटता तो यहाँ पर स्फुटतर होता रहता है कि निक्तम स्फुटतम मध्य स्थितो अवश्यम प्रकाश है यानी जिसके जिस योगी की चेतना में उसकी सुषुभना में उसके मध्य का मतलब होता है सुषुम्ना, जो उसकी अस्तित्वगत नाड़ी जो कही जाती है जिसमें कुंडलिनी चलती है उस मध्य में वो चेतना विकसित होती है इसको हम दूसरे शब्दों में कुंडलिनी जागरण भी कह सकते हैं कि ये उसकी कुंडली हम कहते हैं योगी की कुंडली जागृत हो जाती है जिस वक्त तो उसको प्रबलता से संसार का बोध होता है कुंडलिनी जागृत करने के लिए कई तरीके हठ योग से कर सकते हो प्रेम योग से कर सकते हो प्रार्थना से कर सकते हो गुरु की कृपा से हो सकती है कुंडलिनी जागरण या आप प्रेम मोहब्बत से भी कर सकते हैं या ना जहाँ आप संसार के प्रति प्रेम रखते हो मोहब्बत रखते हो सबके प्रति करुणा रखते हो अपने को दीन भाव का भी समझ के सबको अपने से बेहतर समझते हो तो वो आपका दीन भाव भी आपकी कुंडली में जागृत कर सकते इसलिए चित्त की शुद्धता इसके लिए सबसे बड़ा गुण है अगर आपका चित्त शुद्ध है जिसको आपने कहा था संस्कार को संस्कारित करना जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों में कई दो दोष हैं उन संस्कार में हम किसी व्यक्ति समूह विशेष को बुरा समझते हैं किसी को अच्छा समझते हैं कोई इस पर मोह रखते हैं किसी से घृणा रखते हैं इस और इसके अलावा हम मन में एक चालबाजी चलती रहती लोगों के सबके मन में कुछ न कुछ षड्यंत्र चलते हैं इस बार ऐसा कर लूँगा अब वो आया तो उसको ऐसे निपटा दूंगा हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ कुछ जब हम आत्मचिंतन करें तो पाएंगे हम कई बार इस बारे में बेहोश होते हैं हमको नहीं मालूम रहता कि हम कैसे चिंतन कर रहे हैं लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं जैसे इस ज्ञान से जब जागरूक हो जाएंगे तो हम अपने चिंतन को भी बाहर खड़े होकर देख सकते हैं कि आदमी कैसा सोच रहा है क्या सोच रहे हैं कैसी योजनाएँ बना रहा है तो ऋषि कहते हैं कि योजनाएँ मत बनाओ सहजता से जियो योजना नहीं बनाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको काम है ऑफिस में योजना बनाने का तो वो नहीं करो वरण हम अपने जीवन में खूब सारी प्लानिंग करते हैं बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को करने में हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं तो वे कहते हैं कि नित्यम स्फुट और मध्य जिसके मध्य में न, जिसकी सुशुमना में वो नित्य रूप से स्फुट रूप से यानी प्रकट रूप से उपस्थित है उसको स्वप्न में भी अविष्ट वस्तु दिखाई देगी जो वो देखना चाहता है स्वप्न तो पर भी उसका नियंत्रण होता है और निंद्रा पर भी अपना नियंत्रण होता है यानी न क्यों इसके पहले जो था वो था जागृत स्वातंत्र यानी जागते जागते तो वो सारे संसार को योग की दृष्टि से देख सकता है सारे संसार को अपने स्वरूप से देख सकता है वो एक बिंदु के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख सकता है लेकिन जब वो सोता है तो वही उलझन उल सपने आते हैं उ घेरी नींद होता है तो इसी नींद के अंदर बिल्कुल बेहोश जैसा हो जाता है तो इन परिस्थितियों में उसका स्वतंत्र हो जाता है लेकिन जो जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी जिसके हृदय के अंदर यानी उसके मध्य के अंदर यानी जिसके भीतर यहां हृदय से मतलब इस हृदय से नहीं है यहां पर हृदय से मतलब होता है हमारे अस्तित्व के केंद्र से जिसके अस्तित्व के केंद्र में नित्य रूप से आत्मा का ज्ञान स्फुटित होता है जिसमें हमारे पिछली बार बात कई बार करी कि यहां में मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है वो तो इंफॉर्मेशन है हृदय hmm! में जो ज्ञान होता है वो इमोशन है और जो नाभि में ज्ञान होता है वो इंट्यूशन है यानी यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो खाली सांसारिक ज्ञान है चाहे वो फिर धर्म का ज्ञान हो चाहे पुराण का चाहे उपनिषद का ज्ञान हो यहाँ पर जो ज्ञान है, है वो मात्र सांसारिक ज्ञान है यहाँ तक जो उतर आता है टपक जाता है वो इमोशनल लेवल पर आ जाता है यानी उस ज्ञान से हमको प्रेम हो जाता है उस ज्ञान से मोहब्बत हो जाती है और इसी मोहब्बत के वजह हम सब आ रहे इकट्ठे हो रहे हैं वो ज्ञान के प्रति हमारा मोह है उसके प्रति हमारी मोहब्बत है हमारी चाहत है हमारे डिज़ायर है कि हम ये ज्ञान हमारा कल्याण करे। वो हमारे जब प्रेम हो जाता तो वो ज्ञान हमारे हार्दिक स्तर तक आ जाता है लेकिन अभी भी हमारा पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता जब तक कि वो ज्ञान और नीचे उत्सर रख के हमारे अस्तित्व के केंद्र तक आ जाए जिसको हम इंटीट्यू नॉलेज बोलते वही स्थिति है जब इंटीट्यू नॉलेज आ जाता है यानी जो चेतनागत ज्ञान आ जाता है उस परिस्थिति में उस ज्ञान के खोने की कोई संभावना नहीं किसी भी तरह वो ज्ञान कभी खोता नहीं क्योंकि हम अब उठते हैं बैठते हैं सोते हैं जागते हैं झगड़ते हैं लड़ाई डंडा कर चलाते हैं लड़ाई करते हैं तो भी वो धार्मिक करते हो जाता यही तो हुआ था अर्जुन के साथ वो ज्ञान प्राप्त करने का उसको ज्ञानी हो गया था उसको नित्य बोध हो गया था उस डेढ़ घंटे में जब उन्होंने वो सुनाई थी गीता और युद्ध के मध्य में ज्ञान होने के बाद में उसका युद्ध धर्मयुद्ध हो गया क्योंकि उसमें अब उसने किसी को चलो आप बोलो किसने हमने गुरु को मारा तो बोलेंगे घोर पापी है ब्रह्म हत्या है सामान्य व्यक्ति कोई नहीं मार सकता अपने गुरु को जिसको हम साष्टांग प्रणाम करते उसको कैसे मारा लेकिन उसने अपने ज्ञान होने के बाद वो जान गया था कि असल गुरु तो अंदर बैठा है उसको तो मारा नहीं जा सकता और उसके अंदर भी जो गुरु बैठा है उसको भी मारा नहीं जा सकता ये तो हमारा सांसारिक खेल है इसके अंदर मैं इस शरीर को गुरु ने मानती उसमें मेरा शरीर का गुरु नहीं है ये ससुर हैं ये चाचा हैं ये फूफा जी बैठे हैं सामने मेरे अर्जुन को ज्ञान हुआ था ये गीता से तो वो ज्ञान के बाद में उन्होंने जो युद्ध किया वो धर्म में हो गया अगर ये अज्ञान में करता तो वो घोर अवसाद में चला जाता अरे मेरे हाथ गुरु का वध हो गया अरे यार मेरे हाथ मेरे बड़े पिताजी की मृत्यु हो गई उस समय वो बड़े पिताजी बड़े पिताजी नहीं रह गए गुरु गुरु नहीं रह गए उस समय वो सब कोई कौन थे मेरे कर्तव्य में आड़े आने वाले आतताई वो कोई भी हो राक्षस हो चाहे वो गुरु मेरे लिए सब बराबर उसकी संदृष्टि हो गई थी उस समय और अपने कर्तव्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता स्थिर हो गई थी और यही ज्ञान से होता है ज्ञान कभी कर्म से नहीं भगाता अकर्मण्य नहीं बनाता एक दिन हमने यहाँ बातचीत करा था अपने एक विचार भी निकला था कि क्या ज्ञान अकर्मण्य बनाता है सचमुच में ज्ञान अकर्मण्य नहीं बनाता वरण आपके कर्तव्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को प्रबल करता है कि आपको जो अपने कर्तव्य हैं उसको प्रतिबद्धता से करो क्योंकि उस कार्य में प्रतिबद्धता तब कम हो जाती है जब उसमें मोह घुस जाता है इस कार्य को करने से मेरे को ऐसा फल चाहिए तब वो प्रतिबद्धता खत्म हो जाती है यानी जो कमिटमेंट है प्रतिबद्धता है वो तभी हो पाएगी जबकि हम उसमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं जोड़ेंगे है उसने जब मारा गुरु को तो वो उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था कि इन्होंने मेरे को ऐसी गलत दीक्षा दी थी मैं उनको मारूँ उसके प्रति उसके कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं थी ये उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सामाजिक जिम्मेदारी थी जिसको उसने बखूबी निभाया लेकिन उस निभाने के पहले उस पाप से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान सुनाया और उसी ज्ञान से वो इतना अमृत प्राप्त कर लिया था उसने कि वो ज्ञान उसकी नाभि तक उतर गया था उस दिन वो केवल यहाँ टिका न केवल यहाँ टिका लेकिन उसको ना भी तक उतर गया था और वही हुआ जब आखिरी में उन्होंने उनका नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ मेरा मोह नष्ट हुआ और अब मुझे स्मृति लौट आई उन्हें यह नहीं कहा ज्ञान प्राप्त हो गया स्मृति लौट आई क्योंकि हमारी चेतना का ज्ञान तो हमारा अपना निजी अधिकार है वो हम भूल गए थे इसलिए वापस आ गया अन्यथा ये तो था नहीं कि नया ज्ञान मिला नया ज्ञान मिलना तो योग की बात हो सकती है लेकिन ये तो हमारा भूल अधिकार है कि हमारा जो अपना स्वयं का ज्ञान है ये तो मेरा अपना अधिकार है कि मैं कौन ये जानूँ इसलिए वो कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध हुआ यानी मेरा मोह नष्ट हुआ हे कृष्ण हे माधव तुम्हारे अनुग्रह से मेरे को मेरा ज्ञान लौट आया जो मैं भूल गया था विस्मृति में संसार में मुझे विस्मृत हो गया था वो ज्ञान लौट आया तो जब वो ये कहता है तो उस समय वो समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता था हम भी ये समझ सकते हैं कि जब हम आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझेंगे उस समय संसारिक दृष्टि से किए गए समस्त कार्य हमें कोई बंधन में नहीं डाल सकते क्योंकि उस समय हमारे हृदय में न तो कोई चालबाजी होगी न कोई षड्यंत्र होगा वर हमारे तो सबके प्रति संतुष्टि होगी ऐसे ही संतुष्टि देखने वाला अगर जज है किसी को फांसी की सजा भी देखता है तो उसको कोई हत्या का पाप थोड़ी लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ी है उसमें ये तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है तो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में आपसे किसी का वध भी होता है तो वो आपकी श्रेणी में नहीं आता तो ये उस व्यक्ति के लिए जो है जो पूर्ण ज्ञानी है और जो समस्त ज्ञान को सदा जागृत रखता है वो उस पर स्थिर है वो कभी उसका ज्ञान आता जाता नहीं है हाँ तो स्वप्न भी देखेगा तो स्वप्न में वो स्वप्नों को अमेंड कर सकता है जैसे अब यहां पे मेरे को लगता है ये यहां पर ठीक नहीं उसको यहां रख दें, तो मैं कर सकता हूं जागृत स्वतंत्र में रुको लेकिन स्वप्न में मैंने अगर कोई एक कार देखी तो मैं उसको हाथ देकर रोक नहीं सकता या हाथ देकर रोक रहा हूँ तो हाथ हटा नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं वो देखने के लिए जो स्वप्न दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पर योगी उस स्वप्न के अंदर भी उसको अधिकार होता है कि उस स्वप्नों को वैसा देखे वो जैसा चाहता वो स्थिति तब होती है जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है उस समय वो भले घंटे भर रात भर सोए लेकिन उस स्वप्न में या निंद्रा में वो पूरी तरह से जागृत होता है क्योंकि चेतना कभी नहीं सोती शरीर सोता है चित्त सोता है और वो चेतना से ही अपने आप को पहचानता है ये शरीर तो उसका पिंजरा है ये थोड़े समय बाद वो जानता है कि उसको खाली करके जाना है तो उस पिंजरे से उसका कोई तादाद नहीं होता उसका तादाद अपने आप से होता है यानी अपनी चेतना से होता है अब अन्य है ना? अब उसके बारे में है कि जो ज्ञान तो मिला लेकिन उसने उसको संभालने सहज के नहीं रख पाया कि अन्यथा तो स्वतंत्रता से आप सष्टि स्तत्व तो धर्म तत्व सततम लौकिका से व जागरक स्वप्न पद अब अगर वो उस ज्ञान को संभाल के नहीं रखता है, तो सततम का सेव सांसारिक व्यक्ति की तरह का मतलब होता है तरह लौकिक का मतलब है एक सामान्य संसारिक व्यक्ति तो एक सामान्य संसारिक व्यक्ति की तरह दोनों परिस्थितियों में उसको क्या होगा वही चलेगा जो स्वतंत्रता से स्वप्न चलाना चाहता है जैसे एक व्यक्ति नींद लगी उसको तो उसके हाथ में नहीं है कितनी बजे उड़ जाए कितनी ही देर सोये क्यों सोचे मेरे सिर्फ आधे घंटा सोना है प्रैक्टिस कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं लेकिन कोई पक्का निर्धारित नहीं है कई बार हम सोते हैं दस मिनट के लिए आधे घंटे बाद नींद खुलती है क्योंकि उस समय कोई हमको स्वतंत्र नहीं है नियम है वही होता है जो दिखाया जाता है वही दिखाया जाता है जो सिनेमा दिखाया जाएगा वही सपने में देखोगे आपकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं तो यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता खो जाती है अगर उसने उस परिस्थिति को जागृत करके या संभाल के नहीं रखा तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो ये आज का अपना विभूति निशन का विभूति निशन में मूलतः वो देखते हैं कि क्या क्या होगा जब आपको सहज विद्युत प्राप्त होगा तो उसके परिणाम क्या आएंगे और जो परिणाम आते हैं क्या हम उनको संभाल के रखते हैं और ना न संभालने का परिणाम भी है और वो रास्ता है कि जब हम एकाग्रता करते हैं उसमें हमको समस्त ब्रह्मांड एक दिखाई देना जैसे एक स्वर्णकार एकाग्रता से किसी अंगूठी को देखता है एकाग्रता से किसी आभूषण को देखता है तो उस एकाग्रता में उसको क्या दिखाई देता है इसमें कितना सोना है उसमें कितने प्रतिशत सोना है उसका वजन क्या बैठेगा वो एकाग्रता से उसको देख सकता है और वो कह सकता कि ये आभूषण में इतने में खरीद लूंगा वो भले कुछ भी नहीं करे उसको हाथ लगा लेकिन वो कर सकता है क्योंकि उसकी एकाग्रता में इतना बल है क्योंकि वो जागृत स्वतंत्र है उसके पास कि वो उस चीज़ को ठीक से पहचान ले और ये स्वातंत्र जागृत अवस्था में योगी को प्राप्त होता है वो सारे संसार को पहचान लेता है और अपने से अभी समझने लगता है और धीरे धीरे वो उच्च स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर उस परिस्थिति में उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उस परिस्थिति में वो सदा बना रहता है चाहे वो सोते हैं चाहे जागते है। तो वो स्वप्न स्वातंत्र कहलाता है स्वप्न स्वातंत्र से मतलब है स्वप्न एवं निद्रा स्वातंत्र और जागृत स्वातंत्र उसको पहले मिल चुका है तो स्वप्न निद्रा एवं जागरण तीनों परिस्थितियों में वो अपने स्वातंत्र से नीचे नहीं आता उसका वो स्वतंत्र तीनों स्थितियों में बना रहता है सतत बना रहता है ये कब होता है जब आपको सहज विद्या, विद्या का उदय होता है सहज विद्या का उदय कब होता है जब परमेश्वर को स्वरूप को समझते हैं तो बस ये तीन स्थितियाँ हैं परमेश्वर को स्वरूप को समझें कि ईश्वर क्या है फिर हम अपने भीतर उस विद्या को जागृत करने के प्रति प्रतिबद्ध हों और तीसरी स्थिति है जो योगी की स्थिति आती है इनके बारे में अभी आगे आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है अपने को बाकी है कि और कौन क्या क्या, -क्या परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों में हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना चाहिए तो आज बात यहीं पर अपन समाप्त करते हैं हाँ